व्यक्ति सदा एकसा नहीं होता वह बढ़ता है सीखता है उन्नति करता है विकसित परिपक्व एवं प्रौढ़ होता है उसी तरह समाज भी बदलता है जो व्यक्ति कभी दुर्बल तेजहीन आलसी था वह प्रेरणा एवं प्रयास से बलवान तेजस्वी एवं कर्मठ बन सकता है वही पूर्णता प्राप्त कर उदार प्रेमी त्यागी एवं सेवक बन सकता है इसी तरह एक पिछड़ा सामाजिक वर्ग उठ हो सकता है प्रगतिशील हो आदर्श समाज में परिणत हो सकता है रामकृष्ण सारदा विवेकानंद संदेश के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति अथवा समाज को प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद के नवजागरणकारी आह्वान की आवश्यकता रही हो उसे ही समृद्ध एवं सम्पन्न होने पर श्री रामकृष्ण के त्याग एवं भगवत दर्शन के संदेश की आवश्यकता पड़ सकती है और अधिक प्रगति करने पर वही व्यक्ति मां शारदा के संदेश के अनुसार अपने हृदय को प्रसारित कर सभी को अपना बनाने का प्रयत्न करने लगेगा स्वामी जी के संदेश के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारत की स्वाधीनता विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के बावजूद आज भी अनेक पिछले पिछले वर्गों को स्वामी जी के संदेश की आवश्यकता है लेकिन जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन बनाए रखने के लिए अब धीरे धीरे श्री कृष्ण के त्याग और वैराग्य साधना और भगवत दर्शन निवृत्ति और भक्ति के संदेश की आधिकारिक आवश्यकता महसूस हो रही है